भागवत कथा, श्रीमद्भागवस्कंधपुर गोपिका गेत गोप्यौचु जयतिक जन्मना व्रज श्रेत इंदिरा सस्वदत्रहि, सस्वत्श्यता दीक्षु तबकास्वी नितासवाचिव शरदूदाशे साधु जात सत सरसिजोदर श्री मुषाजुषा सुरतनाथ ते शुक वरद विघ्न देह किध विषजलाप्यज्जा राक्षार नलललात्म विस्थयादृषभ से वैम रक्षिता गोपियां विरहवेश में गाने लगी प्यारे तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी व्रज की महिमा बढ़ गई है तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं इसकी सेवा करने लगी हैं परंतु प्रीतम देखो तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं वन वन में भटक तुम्हें ढूंढ रही हैं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 थितो विश्वगुप्त सख उदयी वात्वतावल यशोदानंद ही नहीं हो समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो अंतर्यामी हो सके ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदवंश में अवतूर्ण हुए हो विरचिता भयम विष्णु धुर्य चरणमीषा शंसुते भयाद कर्सरोह कामद सरस धेहि नीकर ग्रह व्रज जनना जनातिरिताजन स्मय धन सन स्मित भजे सखे भगवकि स्मरों जल रुहान चारु दर्शय अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य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 प्रणत प्रणतदेशिना पापकर्षनम तृणचरानुगम श्रीनिकेतन फलिफलार्तम ते पदाबुज तृणुकुचे सून कृंधिक्ष मधुरया गिरा वलगुवाख्य मधु मनोज्ञया पुष्कक्षण विधिकेरी मवीर मुह्यती रधरसीधुना व्यायस्वन तुम्हारी चरणकमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं वे समस्त सौंदर्य माधुरी की खान हैं और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती हैं तुम उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों तक पर रखने में भी तुमने संकोच नहीं किया हमारा हृदय तुम्हारी विरभ व्यथा की आग से जल रहा है तुम्हारी मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है तुम अपने वे ही चरण हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो कमल नयन तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है उसका एक एक पद एक एक शब्द एक एक अक्षर मधुराति मधुर है बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं उस पर अपना सर्वस निछावर कर देते हैं तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियाँ मोहित हो रही हैं दानवीर अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो छका दो। तो कथा अस पिला करीमतमति भूलिदा प्रभु तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है विरह से सताए हुए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 प्रिय प्रेम रहसि कुहकनो प्यारे एक दिन वह था जब तुम्हारी सी और चवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मग्न हो जाया करती थी उनका ध्यान भी परम मंगल दायक है उसके बाद तुम मिले तुमने एकांत में हृजय स्पर्शी ठिठोलियाँ की प्रेम की बातें कही हमारे कप मित्र अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को क्षुब्ध किए देती है चलसी यद व्रजाचारयन पशून नलिन सुंदरम नाथ ते पदम त्रिल कांत गच्छते दिनपरीक्ष नीलकुतनुहाल बिभ्रदावृत घनरजस्व दर्शय न स्मर वीर यक्षस व्रणच कामद पद्माचित धरणिंडनम धेयमापदे चरणपंकज सतम चते रमण न स्वर्पयाधि हमारे प्यारे स्वामी तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर है जब तुम गवों को चराने के लिए व्रज से निकलते हो तब यह सोचकर कि तुम्हारे बेजुगल चरण कमल तिड़के और कुछ काटे गड़ग जाने से कष्ट पाते होंगे हमारा मन बेचैन हो जाता है हमें बड़ा दुख होता है दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुख्य कमल पर नीली नीले हल्के लटक रही हैं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 स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी के तो वे भूषण ही हैं आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है जिससे सारी आपत्तियाँ कट जाती है कुंज बिहारी तुम अपने वे परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्षस्थल स्थल पर रखकर हृदय की व्यथा शांत कर दो सुरतवर्धनम शोकनासनम सरित शुष्ट चुंबितम इतरराग विस्मणामीरस्तेधरामृतम अटति यदि तृतिय ताम पश्यता कुटिलकुत श्रीमुखम जते जल उदीक्षता पक्मकृदा वीर शिरोमणे तुम्हारा अधरा मिलन के सुख को आकांक्षा को बढ़ाने वाला है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 गतिदस्तवोदी मोहिता कितव योषि कस््येन्नीशी रि संदय प्रहसी तानन प्रेम वीक्षण बृहदुरियो वीक्षा मे मुहरस्ती स्पृह मुह्यते मन व्रज व्यक्तिरंगते वृज नंगल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 उसी से मोहित होकर यहाँ आई हैं कपटी इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है प्यारे एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे ठिठोली करके हमें छेड़ते थे तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर कर मुस्करा देते थे और हम देखती थी तुम्हारा वह विशाल बक्ष जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं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 यत् सुदातचरणाम बुरूह स्तनेशो भीता शनि प्रिय दधीमि कर्कशेशो तेनाटवी मटति तद्यथ तेना कियुषा तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार हैं उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखते हैं कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती हमें तो उसकी संभावना मात्र से ही चक्कर आ रहा है हम अचेत होती जा रही हैं श्री कृष्ण श्याम सुंदर रणनाथ हमारा जीवन तुम्हारे लिए है हम तुम्हारे लिए जी रही हैं हम तुम्हारी हैं